पातंजल योग प्रदीप सदर्शन में सांख्य और योग दर्शन सांख्य और योग की उपासना परमात्मा का शुद्ध स्वरूप तीनों पुरुषों और तीनों लिंगों से परे है किंतु व्यवहार दशा में उसका संकेत किसी न किसी लिंग और पुरुष द्वारा ही हो सकता है योग द्वारा उपासना योग द्वारा उसकी उपासना अन्य आदेश अर्थात प्रथम और मध्यम पुरुषद्वार की द्वारा की जाती है यथा प्रथम पुरुष द्वारा ईशावास्यदम सर्व य जगत जगत तेन त्यक्न भुंजी था माँ गृध कश्य सिद्धनम ईशोपनिषद यह जो कुछ स्थावर और जंगम जगत है वह ईश्वर से आच्छादनीय है अर्थात सब में ईश्वर को व्यापक समझना चाहिए उसका त्याग भाव से भोग करना चाहिए अर्थात ईश्वर समर्पण करके व्यवहार करे लालच न करे अर्थात आसक्ति न होने दे धन किसका है अर्थात किसी का नहीं तदेजती तन्नयति तदूरे तद्वंतिके तदंतर सर्वस्व तदु सर्वस्या से बाहित ईशा वह हिलता है वह नहीं हिलता है वह दूर है वह निश्चय से समीप है वह इस सब के अंदर है वह निश्चय ही इस सब के बाहर है मध्यम पुरुष द्वारा उत्वाप पितासि न उत भ्रातोत न सखा सनो जीवत जीवात वे कृदि ऋग्वेद हे परमात्मन तू हमारा पिता है तू भ्राता है तू ही सखा है हे प्रभो हमारा आयुष्य बढ़ाओ तमेव माता च पिता तमेव तमेव सखा सखात्वम तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देवदेव आप ही माता हैं आप ही पिता हैं आप ही बंधु हैं और आप ही सखा हैं आप ही विद्या हैं आप ही द्रव्य हैं हे देवों के देव आप ही मेरे सब कुछ हैं तत्वसी वह तू है यहाँ तम मध्यम पुरुष उस शुद्ध परमात्मतत्व का निर्देश करता है जो सबके अंदर व्यापक हो रहा है और जहाँ तक प्राणी मात्र का अंतिम ध्येय है सांख्य द्वारा उपासना सांख्य द्वारा उसकी उपासना अहंकार अहंकारादेश अर्थात उत्तम पुरुष द्वारा और आत्मादेश अर्थात आत्मा द्वारा की जाती है यथा उत्तम पुरुष द्वारा अहमात्मा गुड़ाकेशूताशयस्थित अहमादिश्च मध्यम च भूता नामंत गीता हे अर्जुन मैं सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ मैं ही सब भूतों की उत्पत्ति स्थिति और संहार रूप हूँ अहम ब्रह्मात्म्य मैं ब्रह्म हूँ यहाँ अहम उत्तम पुरुष उस त्रिगुणात्मक अहंकार को नहीं बतला रहा है जो त्रिगुणात्मक महत की विकृति है और न उसके साथ चेतन तत्व के सम्मिश्रण को जिसकी संज्ञा जीव है किंतु शुद्ध परमात्म तत्व का निर्देश कर रहा है जो हमारे सबके अंदर व्यापक हो रहा है जो असंप्रज्ञा समाधि तथा कैवल्य की अवस्था में शेष रह जाता है जो हमारा अंतिम लक्ष्य है अर्थात जहाँ तक हमको पहुँचना है वही हमारा वास्तविक स्वरूप हो सकता है किंतु हमारा सारा व्यवहार त्रिगुणात्मक अहंकार द्वारा ही किया जा सकता है रज और तम बंधन में डालने वाले होते हैं और केवल सत्वबंधन से छुड़ाने वाला है इसलिए यहाँ सात्विक अहंकार के राजसी तामसी अंश को हटाया जा रहा है राजसी तामसी अहंकार नष्ट होने के पश्चात केवल सात्विक अहंकार शेष रह जाता है यह एक प्रकार से विवेक ख्याति की अवस्था है जिस प्रकार विवेक ख्याति अन्य सब वृत्तियों के पूर्वक स्वयं भी निरुद्ध हो जाती है इसी प्रकार यहाँ भी सात्विक अहंकार राजसी तामसी अहंकार को नष्ट करने के पश्चात स्वयं भी हो जाता है इस अहंकार के सर्वथा अभाव अभावरूप असंप्रज्ञा समाधि अथवा कैवल्यादि की अवस्था में जो शुद्ध परमात्म तत्व शेष रह जाता है उसी को निर्देश करने के लिए यह अहंकारोपदेश है आत्मा द्वारा अग्निर्थैको भूनम प्रविष्टों रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुआ एककस्था सर्वूता वायुर्यथको भुवनम प्रविषो ो बूवव एककस्तूता प्रविष्टो यथावक चक्षुर्न प्रतिरूपो चाक्षुषर्बा्यदोषे एकस्तथा प्रतिरूपो सूर्यो सर्वलोकस्य सर्वूतािप्यते लोकदुखेन बाह्य कठोपनीस जिस प्रकार एक ही अग्नि नाना भोनों में प्रविष्ट होकर उनके प्रतिरूप उन जैसा रूप वाला हो रही है इसी प्रकार एक ही सब भूतों का अंतरात्मा नाना प्रकार के रूपों में उन जैसा रूप वाला हो रहा है और उनसे बाहर भी है जिस प्रकार एक ही वायु नाना भोनों में प्रविष्ट होकर उनके प्रतिरूप अर्थात उन जैसा रूप वाला हो रहा है उसी प्रकार एक ही सब भूतों का अंतरात्मा नाना प्रकार के रूपों में प्रतिरूप उन जैसा रूप वाला हो रहा है और उनसे बाहर भी है जिस प्रकार सूर्य सब लोगों का चक्षु होकर भी आँखों के बाह्य दोष से लिप्त नहीं होता इसी प्रकार एक ही सब भूतों का अंतरात्मा लोक के बाह्य दुखों से लिप्त नहीं होता क्योंकि वह उनसे बाहर है